गहरे पानी पेट नंबर फोर डॉक्टर फ्रिंग रुडोल्फ ने अपना पूरा जीवन एक बहुत ही अनूठी प्रक्रिया की खोज में लगाए हैं उस प्रक्रिया के संबंध में थोड़ा आपसे कहूं तो मूर्ति पूजा को समझना आसान हो जाए पृथ्वी पर जितने भी जंगली जातियां हैं आदिवासी हैं वे सब एक छोटे से प्रयोग से सदा से परिचित रहे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 मैं उनसे यह जरूर पूछ सकता हूं कि आपको कभी प्रेम और घृणा का अनुभव हुआ है अगर वो तर्क युक्त है तो वो कहेंगे कि हमें भी इस तरह के भ्रम हुए हैं भ्रम इलूजनस हुए हैं बाकी टेबल पर जो रखा है वो तो वास्तविक तथ्य है यहां सिर्फ हवा को फेंकने का फुफ्फस है भीतर हृदय जैसी कोई भी तो चीज नहीं है ऑपरेशन करके सारा उपाय कर लिया जाए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 गणेश को बिठाते हैं बनाते हैं सजाते हैं इतना प्रेम प्रकट करते हैं फिर एक दिन उठा के और तालाब में डुबा देते हैं पागलपन ही हुआ न नहीं पर।, पर इस विसर्जन के पीछे एक बड़ा ख्याल है असल में पूजा का रहस्य यह है कि बनाओ और विसर्जित करो